परमार्थ प्रसंग एक वन में अर्थात लोगों के कुलाहल से दूर निर्जन स्थान में जैसे हिमालय पर्वत या गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे अथवा स्वास्थ्यकर और पवित्र आब युक्त प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ऐसे स्थान ही योगी लोग साधन के अनुकूल समझकर चुनते हैं जहाँ प्रलोभन और कामने कांतन का संपर्क न हो वन में जाकर भी यदि संसारी भावनाओं में मग्न रहो तो वह फिर वन रहा ही नहीं संसार को ही साथ ले जाना हुआ मन को स्थिर और एकाग्र कर सकने पर बाहरी कोई भी वस्तु से चंचल नहीं कर सकती ऐसे योगी के निकट यही संसार रूपी बाजार भी वन हो जाता है बाजार में गोल माल भी निरवता का यह अनुभव कराता है एक मन में ध्यान ही असल बात है ध्यान चाहे जहाँ ही क्यों न करो मन में अर्थात हृदय के अंतर के भी अंतर में इष्ट का प्रतिष्ठा करके उनमें ही सारे मन या अहम बोझ को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को सयत करके अपने संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहिए इस तरह की चेष्टा निरंतर करते करते अंतकरण में महाशक्ति का स्फुरन होगा जिसके द्वारा भगवान के रूप की उपलब्धि होती है मन जितना ही विभिन्न दिशाओं में भागता फिरता रहता है उतनी ही उसकी शक्ति का होता है, वह दुर्बल और हो जाता है, उसके द्वारा कोई भी बड़ा काम नहीं हो रहा। का ध्यान आंख मूंद कर अंधकार में करो खिड़कियां खुली रखो घर की हवा रुकी हुई न रहे धोती कुर्ता आदि ढीले रखो श्री ठाकुर अपने किसी किसी अंतरंग त्यागी भक्त को शिष्व और बंधन मुक्त भाव लाने के लिए नग्न होकर ध्यान करने के लिए कहते थे एक सौ तिरासी ध्यान के समय इष्ट के अधिष्ठान हृदय को जिसे जिस तरह से सोचना अच्छा लगे वह उसी तरह से सोच सकता है जैसे हृदय आसन हृदय कमल हृदय कंदर गुहा हृदय मंदिर हृदयाकाश हृदय कोश हृदय केंद्र हृदय निकेतन हृदय कुटीर हृदय कुंज हृदय सिंहासन और भी जितनी तरह की कल्पनाएं भक्त के मन में उदय हो सके हृदय माने अंतकरण का अंतर्तम स्थान जहां अपने प्रियतम को रखने के लिए जी चाहता है हृदय में ध्यान न कर सकने पर पहले पहले इष्ट को फोटो चित्र या मूर्ति की सहायता से सामने रख कर भी ध्यान किया जा सकता है यह पर बाह्य है एक ध्यान के लिए प्रशस्त समय पहला दिन और रात्रि का संधिक्षण अर्थात ठीक सुबह और सायंकाल दूसरा ब्राह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम भाग सूर्योदय से एक घंटे करीब पहले तीसरा मध्य रात्रि इन सब समयों में प्रकृति स्थिर शांत और गंभीर रहती है इन्हीं समयों में साधारणतः मेरुदंड के भीतर जो सुषुमना नाड़ी है वह कार्यकारी होती है और उसके फलस्वरूप श्वासोश्वास नाक के दोनों नथनों से होता है साधारणतः तो उनके दोनों ओर जो इड़ा और पिंगला नाडियां हैं उनमें से एक की क्रिया होती है और दाहिने या बाएं नथने से ही श्वास प्रश्वास आता जाता है इसी से मन चंचल होता है अनेक योगी इसीलिए ख्याल रखते हैं कि कब सुषुम्ना की क्रिया हो रही है और उसके मालूम होते ही वे सब काम छोड़कर ध्यान करने बैठते हैं